देन्द्रिया गोचर से द्वैत भ्रम से सदभाव देहेन्द्रियो को विषय करने वाले द्वैत ब्रह्म जब तक है तो अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा अद्वितीय ब्रह्म गोचरम परोक्ष ज्ञान की नोदियात ये तो नहीं बात है न अद्वितीय ब्रह्म विषय का परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा देहेन्द्रिया को विषय करने वाले द्वैत भ्रम जब है तो अद्वितय भ्रम को विषय करने वाले परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा इसे आशंक आगे अपरोक्ष अपरोक्ष प्रत्यक्ष होता है द्वैत का भ्रम ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है द्वेत का ज्ञान प्रत्यक्ष है अपरोक्ष द्वैत भ्रम परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं है अपरोक्ष भ्रम परोक्ष ज्ञान का विरोध नहीं अपरोक्ष ज्ञान का तो विरोधी होगा अपरोक्ष का विरोधी नहीं अविरोधित्रद्धावत पुनस श्रद्धा वाले पुरुषों का शास्त्र से परोक्ष ज्ञान उत्पादते श्रद्धालु का शास्त्र से परोक्ष ज्ञान होगा अवैत का परोक्ष ज्ञान द्वैत का अपरोक्ष भ्रम होते हुए भी शास्त्र से अद्वैत पर ब्रह्म का अद्वैत का परोक्ष ज्ञान हो सकता है तात्पर्य श्रद्धालु का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा अद्वितीय ब्रह्म सदैव समय अग्रासमेगा अद्वितय ब्रम है सर्वम खल विदम ब्रह्म निह नाथ किंचन ये प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा परोक्ष रूप से अद्वैत का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा अपरोक्ष अद्वैत ब्रम रहते हुए भी परोक्ष अद्वैत ज्ञान हो सकता है ब्रह्म सुविज्ञेय श्रद्धालो शास्त्रि अपरोक्षदुद्धि परैतबुद्ध्यनोक्षा श्रद्धालु हो शास्त्रीन ब्रह्मालु छास्त्र प्रमाण को जान कर के शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म मात्र सुविज्ञेय परोक्ष से ब्रह्म को जान सकता है क्योंकि अपरोक्ष बुद्धि ही परोक्षाद्वैत बुद्धि परोक्ष अद्वैत बुद्धि को नष्ट नहीं करती विरोधी नहीं है अपरोक्ष दही बुद्धि दही तो बुद्धि अपरोक्ष है परोक्ष अद्वैत बुद्धि का विरोधी नहीं है बुद्धि अनुथ बुद्धि नुग बुद्धि नी बुद्धि अनुत्थ परोक्ष अद्वैत बुद्धि को विरोधी करेगी अपरोक्ष बुद्धि विरोधी करेगी किसका विरोध नहीं करेगी है किसका विरोध नहीं करेगी परोक्ष बुद्धि को विरोध नहीं करेगी कौन अपरो द्वैत बुद्धि अपरोक्ष द्वैत बुद्धि यह सब परोक्ष बुद्धि अनु बुद्धि, परोक्ष अद्वैत बुद्धि का विरोधी नहीं अतः ब्रह्म मात्र सुविज्ञ इसलिए ब्रह्म तो परोक्ष रूप से जाना जा सकता है शास्त्र प्रमाण ऐसी अद्वैत का ज्ञान होता है परोक्ष अपरोक्ष है आपरुण। अच्छा है और शास्त्र प्रमाण से अद्वैत का ज्ञान होगा पहले परोक्ष का ज्ञान हो जाता है परोक्ष अद्वैत बुद्धि के साथ बुद्धि का विरोध नहीं है कैसे नहीं आगे दृष्टान्त दिखाते हैं, अपरोक्ष ब्रह्मस्य परोक्ष सम्य ज्ञान विरोधित्व दृष्टान्त माह होते हुए परोक्ष सम्य ज्ञान हो सकता है परोक्ष रूप ऐसी उसके विरुद्ध नहीं दृष्टांत देते अपि न परोक्षे शाम प्रतिमा दिशु विष्णुत्वि प्रतिपद्यूरो पाषाण पत्थर से मूर्ति बनाते है विष्णु प्रतिमा नरविदेश्वर भी पत्थर से है सड़क वो पाषाण अपरुक्ष ज्ञान क्या विषय है पाषाण जो देखते हैं अपरक्ष ज्ञान उसका होता है अपरुक्ष शिला बुद्धि है शिला बुद्धि अपरुक्ष है और ईश्वर बुद्धि परोक्ष है शास्त्र प्रमाण से क्या ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का परोक्ष ज्ञान होता है किससे से शास्त्र प्रमाण से और अपरोक्ष होता है शिला बुद्धि अपरोक्ष शिला बुद्धि परोक्ष ईश्वरत्व को नष्ट करती है ईश्वर तो परोक्ष ज्ञान है ही परोक्षरत्व ईश्वर तो परोक्ष ज्ञान को नष्ट नहीं करेगी अपरोक्ष शिला बुद्धि तो आपको मालूम है पता रहे मालूम होने पर भी परोक्ष ईश्वरत्व को नष्ट करती बुद्धि नहीं।, <laughs> नहीं, पर नहीं।, नहीं करती है अपरोक्ष शिलाक्षरत्व बुद्धि को नष्ट नहीं ईश्वरत्व को नष्ट नहीं करती कैसे प्रतिमा आदि से विष्णु को कोवा भी प्रतिपद्यते प्रति प्रतिमा विष्णु प्रतिमा है उसमें कौन विवाद करता है ये विष्णु नहीं ऐसा कौन करता है प्रतिमा आदि में निश्चित है सर्वत्र शिला प्रतिमा करके पूजा करते शिला से अन्य धातु से बनाते है बनाते हैं से, दारू लकड़ी से से ही बनाते हैं, तो काम विष्णु का विवाद नहीं है अर्थात प्रत्यक्ष मृत, पाषाण दारू काष्ट इत्यादि निश्चय होने पर भी अपरोक्ष बुद्धि बुद्ध, होती है शास्त्र प्रमाण से बुद्धि ईश्वरी की बुद्धि कैसा है अपरक्ष परोक्ष और काष्ट पाषाणी बुद्धि अपरक्ष तो अपरोक्ष शिला परोक्ष ईश्वर तो को नष्ट करती है क्योंकि कौन विष्णु में विवाद करता है प्रतिमा आदि विरोधा भाव में भी उदाह विरोध नहीं है देखाते दि। मालूम है शासनादी फिर भी विष्णु तो बुद्धि है अभी कहा प्रतिमा आदि में विष्णु विस्म कोई विवाद नहीं करता है कुछ लोग तो बड़े विवाद करते है बड़ा खंडन करते हैं बहुत लोग ऐसा होता है, है। मूर्ति में कहा भगवान है मूर्ति नहीं है तो पत्थर है और कहीं से शिव मंदिर में फल रखा है कुछ लड्डू, और फिर मूसक आ करके लड्डू खा लिया वह देखो ये भगवान है यदि मूसक को नहीं कुछ करता की ये क्या भगवान है ऐसे कहने बारे बहुत कहते हैं और ऐसे बड़े बड़े पत्थर तो गंगा जी में पड़े ये क्या भगवान है ऐसे के कहते संख्या करते केचन विकृति पद्यम उपलभ्य विवाद करने वाले विश्वासो तो विश्वासो नोदा नोदा इस लोहेत इत्याशं अश्र्दाल विश्वासोदाण अर्द्धालोरव्रो वैदिकेश अधिकार अश्रद्धालु का अविश्वास उदाहरण के योग्य नहीं है कौन विवाद करता है कभी अश्रद्धालु का अविश्वास अभिश्वार को उदाहरण देना है नहीं, नहीं।, नहीं। क्योंकि सर्वत्र वैदिकेश श्रद्धालु अरे अधिकार वैदिक कर्म उपासना में अधिकार किसका श्रद्धालु का अश्रद्धालु का अश्रद्धालु का उदाहरण देना नहीं चाहिए ऐसे तो अश्रद्धालु रहेंगे विवाद करने वाले रहें। पापी निंदा करने वाले रहेंगे उनका उदाहरण नहीं देना श्रद्धालु का ही वैदिक में अधिकार होने से इसमें कोई विवाद नहीं ये शास्त्रीय परंपरा परम्परा अनाधिकार से चल रही परंपरा कितने लोग दौड़ते सावण में देखो नीले जाने वाले मंदिर दर्शन करें कैसे जाते अभी भी पैदल चाय से यात्रा करते कितने भीड़ होती दर्शन करने के लिए सब स्थान शिवरात्रि के समय कितने शिवरात्रि मंदिर में है सर्वत्र भीड़ है तो उसमें विवाद कहाँ है वो तो लोग बोले चलते है चल उदाहरण देना नहीं ठीक है श्रद्धालु सर्वेश्त अनुष्ठान शु श्रद्धालु श्रद्धा अधिकारी आज वेद उक्त अनुष्ठान कर्म उपासना श्रद्धालु का अधिकार है इसलिए अश्रद्धालु का उदाहरण नहीं देना एतावता परोक्ष ज्ञान किम आयतम इत ऐसे परोक्ष ज्ञान क्या आया तो अपरोक्ष द्वैत भ्रम होने पर भी अद्वितीय ब्रह्म का शास्त्र प्रमाण से परोक्ष ज्ञान हो सकता है ये कहा गया था सकृदाप्तोपदेश <laughs> परमु परोक्ष ज्ञानमुद्भवेत विष्णुमूर्त्युपो ही विष्णुमूर्त्युपेश ममीमापेक्ष विष्णुमूर्त्युपदेश महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है किंतु विचार करना पड़ता है दुर्बोधम अविचार ने पहले कहा था अविचार के बिना अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है किंतु परोक्ष ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं सक्त सकृत आत्तोपदेश परोक्ष ज्ञान मतलब भविष्य एक बार आप तो के उपदेश हुआ परोक्ष ज्ञान हो जाता है बच्चों को सिखा चाहिए भगवान प्रणाम करो वो प्रणाम पड़ता है एक बार उपदेश करने से आप तो यथार्थ बोलता है कि उपदेश परोक्ष ज्ञान हो जाता है होता है एक बार ऊपर से परोक्ष ज्ञान हो जाता है उसके लिए विचार करना पड़ता है विष्णु मूर्ति उपदेश न मीमांसा में विष्णु मूर्ति का उपदेश क्या विष्णु भगवान की मूर्ति है उसे मीमांसा करने, करने के विचार करने की अपेक्षा है ने, ने, कोई नहीं वो परोक्ष ज्ञान के लिए विचारी की आवश्यकता नहीं उत्तम अर्थव लोकानुभव नृ करते विष्णुमूर्तिदेश मीमांसा में न अपेक्षित विचारी की अपेक्षा नहीं परोक्ष ज्ञान के लिए तो उपदेश से परुक्षी ज्ञान हो सकता है अद्वित्य ब्रह्म का न तरी शास्त्र कचारा क्रियंत शास्त्र में विभिन्न विचार क्यों करते इतिशंक वहाँ कहते विचार करते अनुठ कर्म उपासना के में विषय में कैसे कैसे कर्म करना है उपासना कैसे करनी है उसमें संदेह होने से उसका निर्णय करने के लिए विचार करते है उपास्य भगवान ये प्रतिमा में विष्णु इत्यादि इसमें अविश्वास नहीं है अनुष्ठय ये हो कर्म उपासना ये हो अनुष्ठय कर्म अनुष्ठय उपासना इसमें संदेह संभव है तिश्चय करने के लिए विचार आये शास्त्र में विचार किए जाते है कर्मोपास्ति कर्मोपास्ति कर्मपास्चार्यते अनुया विर्णया बहुशाखा विकर्ण निर्णेत कभुर्नर कर्मोपास विचार ये थे कर्म से उपास कर्मोपास्थी कर्म और उपासना इसके विचार किया जाता है अनुष्ठेय और अभिनिर्णय अनुष्ठय कर्म उपासना का निर्णय नहीं होने से विचार किया जाता है निर्णय करने के लिए क्योंकि कर्म विभिन्न शाखा में विभिन्न प्रकार कहे उपासना भी उसको निर्णय करने के लिए कहना रखा विप्र के नभु कौन मनुष्य समर्थ है कर्मोपासना चौकाये गये उसका निर्णय करने के निश्चय करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ है इसे शास्त्र में विचार किया जाता है संदेह सम्भव एवं उपादी संदेह क्यूँकी बहुत शाखा में भिन्न भिन्न प्रकार में कर्मोपासनादि का कथन है इसे संशय होता है अनेक शाखासु तत्वित कर्म उपासना एकत्र समाह नाखा में विभिन्न स्थानों में विहित कर्म उपासना एकत्र समाह कर मिला कर के निर्णय करने के लिए हम लोगों जैसे मनुष्य कम समर्थ है न को भी कोई समर्थन नहीं है इसलिए वहाँ संदेह सम्भव है निश्चय करने के लिए शाखा में शास्त्र में विचार करते है तो। विभिन्न शाखा दिवन्ण में कर्म उपासना का यदि निर्णय एक साथ नहीं होगा तो कोई अनुष्ठान नहीं करेगा शंका करते है नु तरी अनुष्ठ तम कर्म उपासना प्राप्त तो कर्म उपासना अनुशय नहीं होगा अनुश्चय हो जाएगा निश्चय नहीं कर पाएंगे तो क्या ग्रफितस्तावतास्तिकह। ग्रफितस्तावतास्तिकह। विचार संख्या निर्णी कल्प सूत्रे ग्रथित्र विचारंतरे शक्षाजस अनुष्ठान किसम बढ़ा शक्तो अनुष्ठात मंजसा कल्प सूत्र ही निर्मित गठित है कल्प सूत्र के द्वारा निश्चित अर्थ कहा गया है ताबा आस्तिक आस्तिक है स्त्री किला अंजसा अनुष्ठा तुम शक्त जो आस्तिक है विचार के बिना अनुष्ठान करने के लिए है क्योंकि निश्चित अर्थ में जैन इत्यादि जयमीन आदि महर्षि ने निश्चय करके कहा गया है तो उसने तो तो उसके पढ़ करके आस्तिक विचार के बिना अंजसा अनुष्ठा तो प्रकारना समय प्रकार अन्यदि पूर्वाचार्य निश्चित पूर्वाचार्य के द्वारा निश्चित अनुष्ठान प्रकार कल्पसूत्र तो कल्पसूत्रों के द्वारा संग्रहित है तबता तेरग्रथित ग्रथित होने से विश्वास करने वाले पुरुष विचार बिना विचार बिना भी कर्म सम्यक अनुष्ठा सकन कर्म उपासना अनुष्ठान कर सकता है विचार की आवश्यकता नहीं <coughs> चत्र उपासना विचारा अभा तब तो अनुष्ठान न सम्भवित तो कर्म अनुष्ठान होगा किन्तु उपासना का विचार नहीं उनसे उपासना तो का अनुसार तो तो नहीं होगा ऐसा संख्या से उपासना के लिए कहते हैं। उपास्ती ननुष्ठान मार्सग्रंथेश वर्णित विचाराक्षमश तछ्रुक्तोपास गुरो त्रुत्वपास अनुष्ठानं आर्थ ग्रंथे से के द्वारा प्रणीत ग्रंथ में उपास्थियों का अनुष्ठान कहा गया है कैसे करना है विचाराक्षमरत्या विचार में असमर्थ जो मनुष्य है मर्त्या मनुष्य गुरु त्रुता उपास गुरु से उसको सुन करके अनुष्ठान कैसे करना है सोकर उपासना करते हैं आस ग्रंथेश ब्रह्म वाषि आदि मंत्र कल्पेश मंत्र आदि कल्प ग्रंथ में उपासना प्रकार वर्णित कहा गया है तब तो विचारा समर्थ जो विचार कि असमर्थ मनुष्य कल्पेशन जैसे उपासना कहा गया गुरु मुखाद अवगत्य अनुतिषंती भाव गुरुमुख से सब उनके जान करके अनुसरण करते हैं नरे इदानीतर ग्रंथ कर्त वेदवाक्य विचार कुत क्रियते अभी जो ग्रंथकार है ये भी वेदवाक्य का विचार क्यों करते हैं सब पहले वाए इशंक्य सब बुद्धिपरि तो क्रियते नान अनुष्ठान सिद्ध अनुष्ठान के लिए नहीं अनुष्ठान सिद्धि के लिए तो पहले निर्णय है अपने बुद्धिस्ट परितोष के लिए विचारा अभी भी करते न की अनुष्ठान के लिए इत्यास वेद वाक्य ने निर्णय छन्मीसता जन मे छन्मीसता जन आपपदेशोपदेश्युष वाला मे छन्मीसता जन आदेश मेनुषानि संभव वेद वाक्य तुम इच्छन जन मीमा सता आपदेश मात्र अनुष्ठान संभवित वेद को निर्णय करने के लिए मनुष्य विचार करे अनुष्ठान के लिए नहीं अनुष्ठानम ही आप संभवित अनुष्ठान तो उपदेश मात्र से कर सकता है वाक्य अर्थ निर्णय करने के लिए विचार करे कोई नहीं करते है न ब्रह्मोपासन बद ब्रह्म साक्षात्कार उपदेश मात्रा देव सिद्धि के अभी ब्रह्म का उपासना आपदेश आप तो ऐसी हो जाएगा गुरु उपदेश से ब्रह्मोपासना कर सकते हैं अधिकारी तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी उपदेश से हो जाएगा उसमें और विचार आदि क्या आवश्यक है क्यों योगाई आशंक्य ब्रह्म साक्षात्तिस्विचारेण भी नृना आत्पदेश न संभव कचि ब्रह्म साक्षात्तिनाम विचारेण बिना आप्तोपदेश संभव उपासना आप तो आप्तोपदेश संभव ही किन्तु ब्रह्म के साक्षात्कार विचार के बिना केवल आप्तोपदेश मत से संभव नहीं है विचार की आवश्यकता है इसलिए विचार आवश्यक ना ना ना ना आप भवति है न उपासना अनुष्ठान उपयोगी परोक्ष ज्ञान उत्पद्य थे क्यों आप तो के उपदेश से उपासना अनुष्ठान के लिए उपयोगी परोक्ष ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान से उपासना कर सकता है किन्तु परोक्ष ज्ञान तो विचार मंत्रण न जाए परोक्ष ज्ञान विचारिक न होता है नहीं।, नहीं होता है पहले कहा उसमें कारण बताते तब तर कारण तरण यदि परोक्ष ज्ञान हो जाता है आप तो, तो परोक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता है कारण कहते है परोक्ष ज्ञानम श्रद्धा, प्रतिबद्धना तरत परोक्षस्य परोक्षस्य ज्ञानस्य ज्ञानस्य अचारोपरोक्षक ज्ञान प्रतिबंधक अचारोपरोधक अश्रद्धा पर प्रतिबध्ना नेतरत् परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंध के असद्धा। शास्त्र गुरु वाक्य में यदि श्रद्धा नहीं तो शास्त्र प्रमाण से गुरु वाक्य से परोक्ष ज्ञान होगा नहीं।, नहीं।, नहीं। परोक्ष ज्ञान असद्धा प्रतिबंध आदि असद्धा ही परोक्ष ज्ञान को रुकता है रुकती है प्रतिबंध के नहीं ही अन्य कोई अभिचार आदि परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंध कह नहीं है अपरोक्ष ज्ञान से प्रतिबंध अभिचार अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबंध क्या है अभिचार विचार के बिना अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा परोक्ष ज्ञान होगा विचार के बिना हो तो परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंध कौन है अपरो का प्रतिबंध यह तो अविश्वास परोक्ष ज्ञान प्रतिबद्धनादी न विचार परोक्ष ज्ञान को रोकता है अविश्वास ही अश्रद्धा कि अविश्वास न अविचार विचार के बिना परोक्ष ज्ञान हो सकता है विचार के न परोक्ष ज्ञान नहीं होगा विचार के बिना परोक्ष ज्ञान संभव है, है। कि ज्ञान सम्भव यसे तो परोक्ष ज्ञान प्रतिबद्ध नीचार अत तवृत अविश्वास की निवृत्त हो जान पर उपदेश परोक्ष ज्ञान होगा सकृत उपदेशा परोक्ष ज्ञान जन्म उपपद्य तक अस्रद्धा निवृत अविश्वास हट जाए तो एक बार उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान हो जाएगा और जा अविचार प्रतिबंधस्य से अपरोक्ष ज्ञान से तु अचार प्रतिबंध क्या तदप्रोक्ष ज्ञानम अभिचार प्रतिबंधम बहुगृह अभिचार प्रतिबंध से अपरोक्ष ज्ञान से तुम विचार द्वारा तन निवृत्ति मंत्र न संभवती विचार करेंगे तो अविचारिक निवृत्ति होगी विचार से अविचारिक निवृत्ति होगी अविचार निवृत्ति के बिना अपरुष ज्ञान की उत्पत्ति न सम्भवती इसलिए अपरुष ज्ञान जो चाहता है उसको विचार करना आवश्यक है अतः विचार करते विचार करना है विचार है सवर्ण मनन है नहीं विचार है विचार कृषि कृतेपी यदा अपरोक्ष ज्ञान न जाए विचार करने पर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तथा तो किम कर्तव्य फिर क्या करना है विचार करने पर भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तो विचार करना है या तो बंद करके फिर वापस चल जाना किम कर्तव्यम इत्य चारेण ब्रह्मात्मा न वेत्ति से चेत ब्रह् आसान भू भू विचारे विचार विचार्य विचार करने पर भी तत्पदार्थ तम पदार्थ का विचार करना है विचार करके विरुद्ध अंश को छोड़ करके शुद्ध अंश को लेना है लक्ष्यार्थ को लेना है बार बार विचार करके कुटस्थ अहम पदकार थे त्वम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय करना संशय रही ऐसा करके विचार करने के बाद भी यदि ब्रह्मात्मा अपरोन न बेटी आप, अपरोना आप, तो आपरोक्षण अपरोक्ष से भाव अपरोन तो नहीं जानता है तो क्या करना है अपरोक्ष अपरोक्ष में समाप्त तो होता है विचार अपरोक्ष होने तक ही भूयो भूयो बिचार बार बार विचार है कोई अलग संख्य सर्व साधन नहीं है वही विचार ही बिचारी बार बार करना है अपरक्ष ज्ञान नहीं होता है तो क्या करना है विचार बार बार करना है तब तो तम पदार्थो सम्य विचार याद सम्य विचार करने पर भी यदि वाक्य अर्थ है ब्रह्मत्मा का ज्ञान है अपरक्ष न जाना की चाहिए अपरक्ष साक्षात्कार यदि नहीं कर पाता है तथापि पुनः पुनर्विचार एवं कर्तव्य विचार ही बार बार करना है सब तो उससे अंतरंग साधन है विचार मनन सन शवण करके मनन करके विचार करके निश्चय करके निधि करना है अपरोक्ष ज्ञान है तो अपोक्ष ज्ञान का हेतु है सरलव श्रवण मननिधि ही विचार करना है उससे अतिरिक्त तो कोई अपरोक्ष ज्ञान का हेतु तो नहीं है बाकी जितने साधने है स्वांत शुद्धि का साधन है चित्त जाग्रता का साधन है अपरुष ज्ञान का है तो श्रवण मननिध्यासन उसको बार बार करना है मनन करके सबने क्या मन ने क्या बार बार करके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना पदार्थ शोधन करना व ऐसी चिंतन करना ये बार बार उसको करना है अन्य कोई साधन नहीं है पुरुष ज्ञान कर शंका करते विचार करेंगे बैठ बैठ करके और ज्ञान नहीं हुआ इधर साक्षात्कार नहीं कर पाया उधर भी कुछ नहीं कर पाया तो उसकी अभिक्षा अच्छा है कि विचार छोड़ो उधर कुछ करो ये सबका बहुत लोग करते थोड़े दिन जोर जो लगाते हैं कुछ नहीं हुआ तो छोड़ कर चल जाते वहां अभिनय करते हमको ज्ञान हो गया नहीं तो सोचते और ज्ञान होने वाला नहीं और प्रपंच करने लग जाते है नु भूयो भूयो विचारणा यह साक्षात्कार अनुदय सभी सा विचार दर्शाद बार बार विचार करने पर भी यदि साक्षात्कार नहीं हुआ वे मर गया तो विचार व्यर्थ हो जाएगा इस उत्तर देते ही व्यर्थ नहीं होगा विचारय नैवात्मा लभे तेत जन्ना लभे ते सति सति सति सति क्षे स आमरण विचार एन विचार मरने तक करते हुए आत्मानव नहीं लभते चेत विचार करते हुए भी यदि मरने तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए आत्मानव न लभते आत्मा को प्राप्त नहीं करता मतलब साक्षात्कार नहीं कर पाता है तो जन्नांतर लभेत एवं प्रतिबंध प्रतिबंध नष्ट होने पर अन्य जन्म में अवश्य प्राप्त करेगा तो विचार व्यर्थ है विचार को छोड़ कर कोई अन्य उपाय कर लो नहीं और कोई अंतरंग साधन है विचार ही करना है विचार के कब तक कितने करना है आसते राम कालम से आ सत्य रोज विचार करना छोने तक गाठ निद्रा लगने पर सुना है और कितने करना आमृत्य है मरने तक और कुछ नहीं अन्य कोई नहीं है वही करना है जिस ऐसा निश्चय वही करना है और कुछ नहीं चाहिए तब उसको साक्षात्कार शीघ्र भी हो सकता है और कोई यदि कहेगा बारह साल हम तपस्या सा करेंगे बारह साल बैठ जाएंगे वह पहले से संकल्प बारह साल के बाद क्या करेंगे <laughs> बारह साल के बाद क्या करेंगे संकल्प यदि शुरू कर दिया और 12 साल तक उसके पीछे हजार करोड़ संकल्प चलते रहेंगे। रहेगा क्या करेगा निश्चय कर जाए 12 साल हम करेंगे 12 साल निश्चय कर दिया तो फिर बैठते समय 12 साल के बाद क्या करेंगे वो चलेगा तो विचार होगा निश्चय करके हम और कुछ नहीं करना क्यों 12 साल क्यों इतने ऐसा निश्चय करके भगवान को, को? अपने अधिनों बना देना इतने समय हम कर दे सब हो जाए तो बहुत अच्छा है हो जाए जितने जब तक होता है वही करना और कुछ नहीं करता करना है ये निश्चय होना चाहिए ऐसा भी किसको कभी निश्चय होता है हमको इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त करना है और जल्दी से जल्दी करना वही करना है तब तो हो सकता है जल्दी और उसके साथ और थोड़ा छिपा कर कुछ संकल्प रखे अन्य में तो बोले हमको परमात्मा प्राप्त करना है अंदर छिपा कर रखे कुछ और बिछा तो परमात्मा उसको जान सोते है <laughs> वासना को छिपा कर रखे दूसरे को पता नहीं चले परमात्मा को मालूम है तो ज्ञान हो जाएगा कुछ नहीं कुछ भी थोड़ी सी भी इच्छा है तो ज्ञान नहीं होगा सब इच्छा को छोड़ करके वही प्राप्त करना है, यह निश्चय करना है अभी भी यदि ऐसा निश्चय नहीं होता है तब तक अभी नहीं प्राप्त करने का ऐसा निश्चय जो होता है कि हमको वही करना प्राप्त करना ही है। और कुछ नहीं करना कभी समझो परमात्मा की कृपा है अभी थोड़े प्राप्त क्या कुछ ही है और ऊपर से कहेंगे सब इच्छा रखकर हमको ही करना बाहर बार के सामने कह दिया वो नहीं है अंदर से निश्चय हो और कुछ नहीं हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं हमको ही प्राप्त हो सकते है परमात्मा प्राप्ति हो सकती हम करेंगे इस जन्म में करेंगे जल्दी से जल्दी वही करेंगे ऐसा दृढ़ निश्चय रखे तो बहुत जल्दी हो सकता है अब ये नहीं करके थोड़ा सा निश्चय कर इतने दिन करना है उसके बाद हम कुछ करना है और समझो पहले से निश्चित कुछ नहीं होगा यदि निश्चय करे कोई संकल्प उसके साथ नहीं रखना है एक ही उसको रखा एक तरफ पर सत्य है बाकी सब मिथ्या है सत्य को प्राप्त करना है तो मिथ्या सो जितने उनको पीछे करना पड़ेगा और मिथ्या को भी देखेंगे पूर्व को देखेंगे पश्चिम को देखेंगे दोनों के एक साथ कोई देखता आप लोगों में बोलो एक साथ पूर्व देखो पश्चिम देखो हो सकता दोनों नहीं देख पूर्व पश्चिम दोनों देखना चाहेंगे तो उत्तर दक्षिण को देखोगे दोनों छूट जाएंगे एक को निश्चय करना संसार को छोड़ना है परमात्मा प्राप्त करना सत्य को प्राप्त करना मिथ्या को छोड़ना और सत्य को साक्षात्कार करना और मिथ्या भी थोड़ी चाहिए रहेगा सपना भी चलता रहे और जग जग भी जाए ऐसा होगा नहीं ऐसा दृढ़ निश्चय करना होता है ya yeah.